मांडुक्योपनिषद शंकर भाष्य स्वप्न में मन कल्पित और इंद्रिय ग्राह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिथ्या है अपूर्वत्वाशंका निराकृता स्वप्नदृष्टान्त पुनः स्वप्नतुल्यता जागृतभेदा प्रपंचयना स्वप्नदृष्टान्त के अपूर्वत्व की आशंका का निराकरण कर दिया अब पुनः जागृत पदार्थों की स्वप्न तुल्यता का विस्तृत रूप से प्रतिपादन करते हुए कहते हैं स्वप्नवृत्ता कल्पित सत् बेतो गृहित सदृष्टम व्य तथ्य में में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त से बाहर अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत जान पड़ता है किंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व देखा गया है स्वप्नवृत्तावी स्वप्नस्थने अंतसा अंतस मनोरथसकलमसत समकालमेवा समकाल दर्शना त्रवस्ने बहिश्चेतसा गृहीत चक्षुरादिवरेणोपलब्ध घटादिशत्यमित सदसद विभागो दृष्टि उभर उभरप्यरब्चेत कल्पितो वैतथ्यमें दृष्ट स्वप्न की वृत्ति अर्थात स्वप्नावस्था में भी चित्त के भीतर मनोरथ से संकल्प की हुई वस्तु असत होती है क्योंकि वह संकल्प के पश्चात तक्षण ही दिखाई नहीं देती तथा उस सपनावस्था में ही चित्त से बाहर चक्षु आदि द्वारा ग्रहण किए हुए घट आदि सत होते हैं इस प्रकार स्वप्न असत्य है ऐसा निश्चय हो जाने पर भी उसमें सत असत का विभाग देखा जाता है किंतु चित्त से कल्पना किए हुए इन आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के पदार्थों का मिथ्यात्व देखा गया है जागृत में भी दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं जाग्रत वित्तावपी त्वंतचेत सात बहिश्चेत तो गृहीत सद्युक्त वे तथ्य इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत तथा चित्त से बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत समझा जाता है परंतु इन दोनों ही का मिथ्यात्व तो मानना उचित है सदसतुर्वैतथ्यम अंतर अंतर्वहिश्चेत कल्पितत्वा व्याख्यात मनत इन सत और असत पदार्थों का मिथ्यात्व ठीक ही है क्योंकि हृदय के भीतर या बाहर कल्पित होने से उनमें कोई विशेषता नहीं होती शेष सबकी व्याख्या हो चुकी है इन मिथ्या पदार्थों की कल्पना करने वाला कौन है चोदक आहा इस पर पूर्व पक्षी कहता है उभयोरअपि वै तथ्यम भेदान यदि क एताम बुद्धते भेदान को वै तेताम विकल्प यदि जागृत और स्वप्न दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है स्वप्न स्वप्नजाग्रतस्थनर्भेदा जी वैतथ्यम क एता नहिश्चे कलताते कैसे विकलक स्मृतिज्ञानो क आलंबन क आलंबन अभिप्राय निरात्मवाद इष्टः। यदि स्वप्न और जागृत दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो चित्त के भीतर या बाहर कल्पना किए हुए इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन उनकी कल्पना करने वाला है तात्पर्य यह है कि यदि निरात्मवाद अभिष्ट नहीं है तो यह बताना चाहिए कि उक्त स्मरण स्वप्न और ज्ञान जागृत का आलम्बन कौन है इनकी कल्पना करने वाला और इनका साक्षी आत्मा ही है कल्पयत्यात्मनात्मनम आत्मा देव सामया स एवं बुद्धते भेदानिति वेदांत निश्चय स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता है यही वेदांत का निश्चय है स्वयं स्वयं माया आत्मा स्वत्मात्मा दमन्य वक्ष भेदाकार कल्पयती रज्ज्वादाव सर्पादीन स्वयं चाहते भेद एवं वेदात निश्चय न्योस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रय एव ज्ञानस्मृति वैनासीवे स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से रज्जु में सर्पादि के समान अपने में आप ही को आगे बतलाए जाने वाले भेद रूप से कल्पना करता है और स्वयं ही उन भेदों को जानता है इस प्रकार यही वेदांत का निश्चय है उसके सिवा स्मृति और ज्ञान का कोई और आश्रय नहीं है तात्पर्य कि वैनाशिकों बौद्धों के कथन के समान ये ज्ञान और स्मृति निराधार नहीं है पदार्थ कल्पना की विधि संकल्प प्रकारेण इति उच्यते वह संकल्प करते हुए किस प्रकार कल्पना करता है सो बतलाया जाता है विकारोत्पराणावान्न अंत व्यवस्थिता नेता बहिश्चित एवं कल्प्य प्रभु प्रभु आत्मा अपने अतःकरण में वासना रूप से स्थित लौकिक भावों को नाना रूप करता है तथा बहिश्चित होकर पृथ्वी आदि नियत और अनियत पदार्थों के भी इसी प्रकार कल्पना करता है विकारोति नाना नानाको्यपरा लौकिकन भावान् पदार्था शब्दाधियासातरिकित्ते वासनारूपेण व्यवस्थिता व्याकृता निता पृथिव्यादीन नियता कल्पना कालान, काला बहिश्चिता संस्तथि मनोरथादी लक्षण नल्पयती प्रभुरीश्वर आत्मेर वह चित्त के भीतर भीतरवासनारूप से स्थित लौकिक अव्याकृतलौकों शब्दादी पदार्थों को तथा अन्य पृथ्वी आदि नियत और कल्पना काल में ही उत्पन्न होने वाले अनियत पदार्थों को बहिश्चित होकर एवं मनोरथादि रूप पदार्थों को अंतश्चित्त होकर विकृत करता अर्थात नाना करता है इस प्रकार प्रभु ईश्वर अर्थात आत्मा कल्पना करता है आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं। स्वप्नवच्चिति परमेत आशंके यस्मचित्त परिकलित मनोरथादी लक्षण चित्त इति साना सानयुक्ता शंका स्वप्न के समान सब कुछ चित्त का ही कल्पना किया हुआ है इस विषय में यह शंका होती है क्योंकि केवल चित्त परिकल्पित और चित्त से ही परिच्छेद्य मनोरथादि से बाह्य पदार्थों की परिच्छेद्यत्व रूप विलक्षणता है अतः स्वप्न के समान ये मिथ्या नहीं हो सकते शानयुक्ताक्षका समाधान ज शंका ठीक नहीं है क्योंकि चित्त काला इतस्तु दया कालास् बह कल सर्वे विशेषो नान्य हेतु जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक अर्थात अन्योन्य परिक्षेद्य हैं वे सभी कल्पित हैं उनकी विशेषता का अर्थात आंतरिक पदार्थ असत्य है और बाह्य सत्य है इस प्रकार की भेद कल्पना का कोई दूसरा कारण नहीं है चित्तकला ही येतु चित्त परिच्छेद्या नान्यि व्यतिकेण पीछेद कालो ये चितकाला कलना कालाोपलभ्य भेद काला यथा यहाोहनम आस्ते यावदास्ते दोग्धी तबदी दोग्धी तावदास्ते इति ते तावा नयेता परस्परपरिछेद्यपरीदक कल्पिता एवते सर्वे न बाह्यो विशेषः व्यतिरेके दयाय कालेशतिरेके अत्रापि स्वप्नदृष्टांतो अवनदृष्टान तो जो आंतरिक है अर्थात चित्त परिच्छेद्य है वे चित्तकाल हैं जिनका चित्तकाल के सिवा और कोई काल परिच्छेदक का न हो उन्हें चित्तकाल कहते हैं अर्थात वे केवल कल्पना के समय ही उपलब्ध होते हैं तथा बाह्य पदार्थ दो काल वाले भेदकालिक यानी अन्योन्न परिच्छेद्य हैं जैसे गोदोहन पर्यंत बैठता है यानि जब तक बैठता है तब तक गोद होता है और जब तक गौ दूहता है तब तक बैठता है उतने समय तक यह रहता है और इतने समय तक वह रहता है इस प्रकार बाह्य पदार्थों का परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्व है अतः वे दो काल वाले हैं किंतु आंतरिक चित्तकालिक और बाह्य द्विकालिक ये सब कल्पित ही हैं बाह्य पदार्थों की जो द्वाकालिकत्व रूप विशेषता है वह कल्पितत्व तो के सिवा किसी अन्य कारण से नहीं है इस विषय में भी स्वप्न का दृष्टांत है ही आंतरिक और बाह्य पदार्थों का भेद केवल इंद्रियजनित है अव्यक्ता एवं स्फुटा एवच ये बही कल्पिता एवं सर्वे विशेषस्विंद्रिया जो आंतरिक पदार्थ है वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं किंतु वे सब हैं कल्पित ही उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों के ही भेद में है यद्यप्यर व्यक्त भावा मनोवासा नाम। मात्राभिव्यक्ता स्ुटत्व वा बहिच्चुरादिंद्रिियांतरे विशेषो नाशो भेदास्वित कृत स्वप्ने तथा दर्शना किम तरी इंद्रियारकृत एवं अतः कल्पिता एव भावा अपि स्वप्न अभी स्वप्नभावित सिद्धम चित्त की वासना मात्र से अभिव्यक्त हुए पदार्थों का जो अंतकरण में अव्यक्त स्फुटत्व और बाह्य चक्षु आदि अन्य इंद्रियों में जो उनका स्फुटत्व है वह विशेषता पदार्थों की सत्ता के कारण नहीं है क्योंकि ऐसा ही स्वप्न में भी देखा जाता है तो फिर इसका क्या कारण है यह इंद्रियों के भेद के ही कारण है अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्न के पदार्थों के समान कालीन पदार्थ भी कल्पित ही है